बृहदार नकोपनिषद अध्याय भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण एक के अवजवों में दृष्टि ओम ऊषा वा अश्वे शि सूर्य से चक्षुर्त प्राणों ध्यानम अग्निवै स्वानर संवत्सर आत्मा दौपृष्ठम्तरक्षदरम पृथ्वी पाजश्यम दिशा सर्वे अवाश पर ऋतुंगा मसाश्चाधमाच मासास्चा पर्वाण्यपोरा प्रतिष्ठानक्षण्य स्था पूर्व्यम सिकिग् सिंधवो गुदा योमान पर्वता ओषधय से वनस्पत लोमाु्यन्धों निम्लोचंजनाधों जिंबते तदिथ्योते तत्धुनुते तस्नयती यन्मेहति बेहती तदरसती बागे ओम उषा ब्राह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का सिर है सूर्य नेत्र है वायु प्राण है विश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञ अश्व का आत्मा है जो लोग उसका पीठ है अंतरिक्ष उदर है पृथ्वी पैर रखने का स्थान है दिशाएं पार्श्वभाग है अवान्तर दिशाएं पसलियां हैं ऋतु अंग हैं, मास और अर्धमास पर्व संधि स्थान है दिन और रात्रि प्रतिष्ठा पाद है नक्षत्र अस्थियां हैं, आकाश आकाश स्थित, स्थित अर्धपक्व अन्न है नादिया नाड़ी है पर्वत यकृत जिगर और हृदयगत मांसखंड है औषधि और वनस्पतियां लोम है ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य नाभी से ऊपर का भाग और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य कटी से नीचे का भाग है उसका जमुआई लेना बिजली का चमकना है और शरीर हिल, हिलाना मेघ का गर्जन है वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और वाणी ही उसकी वाणी है उषा इति ब्राह्मो मुहूर्त ऊषा वय शब्द स्मरणार्थ प्रसिद्ध कालम स्मती शिप प्राधान्या शिवस्थ प्रधानम मानाम शिर इति शरीरावयवानाध्य मेधाहशा शिवध्य पशो संस्कृत कालादृष्ट शि आदिषु क्षिप्य प्रजापत प्रजापतिदृष्टध्या कालोक देवताध्यापणम च प्रजापतिवशो एवं रूपो ही प्रजापति विष्णुवादिकनम इव प्रतिमाद उषा व इत्यादि ब्राह्म मुहूर्त का नाम उषा है वे शब्द स्मरण कराने के लिए है यह प्रसिद्ध काल का स्मरण कराता है वह प्रसिद्ध उषा काल प्रधान होने के कारण सिर है भी शरीर के अवयवों में प्राधान है अतः मेध्य मेधार्ह यानी यज्ञ संबंधी अश्व का ऊषा सिर है ऐसा इसका अन्वय है कर्म के पशु का संस्कार किया जाना चाहिए इसलिए उसके सिर आदि में कालादि दृष्टिया की जाती है उसमें प्रजापति दृष्टि का अध्यारोप किया जाता है इसी से यह प्राजापत्य प्रजापति देवता संबंधी है काल लोक और देवत्व का आरोप करना ही पशु का प्र, प्रजाप्रतित्व संपादन करना है जिस प्रकार प्रतिमादि में विष्णुत्वादि की प्रतिष्ठा की जाती है उसी प्रकार यह उक्त रूप से प्रजापति है सूर्यचक्षु शीरसोनवात सूर्यादिदेवत्वाच वातः प्राणो वायुस्वभा स्वभाव्यावृतम भ्या मुखम अग्निवैश्वान वैश्वानरग्ने विशेषण वैश्वानों नाव विवृत मुख मिलो मुख्यादत संवत्सर आत्मा संवत्सरोदशमासत्र दस मसो व आत्मा शरीर कायवासर शरीर शरीर चात्मा मध्यम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 मध्य भाग आत्मा है इस श्रुति के अनुसार शरीर ही आत्मा है अश्वस्य में इसकी पुनरुक्ति इसका सबके साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए है दौ पृष्ठमूर्धसाम अंतरिक्ष मुद्रम सुशिवसाम पृथ्वी पाजस्यम पादस्यम पाजस्ती वर्ण व्यत्यन पादासन स्थान मिल दिश्च तस्रोपी पार्शे पार्शेन् दिशा संबंधा पार्श्योनिर्दिशा चख्यावैसम्यायुक्त चेन्न सर्वत्पत्तेरस्व पारश्वाभ्यादिशा संबंधा अदोष अवाश आयाद परसवः पारश्वास्थी ऋवंगा संवत्सरावय अंगसाध साधम्यासाधमा मासास पर्वा सन्धय सन्धिसा अहोरात्री प्रतिष्ठा बहुवचना दैवितृमाणी प्रतिष्ठा पाद प्रतिष्ठरात्र कालात्मा प्रतिष्ठत स्वच्छ पाद्वत्व में समानता होने के कारण दिवलोक उसका भाग है अवकाश या छिद्र रूपता में समानता होने के कारण अंतरिक्ष उधर है पृथ्वी पादस्य पादस्य यानी पैर रखने का स्थान है पादस्य के वर्ण द का व्यत्यो बहुलम इस सूत्र के अनुसार जकार के रूप में प्रत्यय होने से पाजस्य हुआ है चारों दिशाएं पार्श्वभाग है क्योंकि पार्श्व से दिशाओं का संबंध है यदि कहो कि पार्श्व और दिशाओं की संख्या में समानता न होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है तो यह ठीक नहीं क्योंकि अश्व का मुख सभी दिशाओं की ओर हो सकता है अतः उसके पार्श् का सभी दिशाओं से संबंध होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं है आग्ने आदि अवान्तर दिशाएं पसलियां अर्थात पार्श्वभाग की अस्थियां हैं ऋतु अंग है क्योंकि संवत्सर के अवज होने के कारण अंगों से उनकी समानता है मास और धर्म मास एवं संधियां हैं क्योंकि संधि से उनकी समानता है दिन और रात्रि प्रतिष्ठा है अहोरात्राणी इस पद में बहुवचन होने के कारण प्रजापति देवता पितृगण और मनुष्य सभी के दिन रात प्रतिष्ठा अर्थात पाद है क्योंकि इनसे वह प्रतिष्ठित होता है कालात्मा दिन के द्वारा प्रतिष्ठित होता है और अश्व के द्वारा। सामान्यत नभो नवस्था मेघ रुधिर सामान्यत सामान्याद्यम उदरस्थम अशनम सिकता त्व सामान्यत नद्यो गुदा विश्लिष्ट विश्लिष्टय दक्षिणोत्तरो सामानो क्लोमान इति चकृच क्लोमच एकस्मिन् सता दक्षिणोत्सखंडो काठन्याद उत्थित औषधय से क्षुद्रा स्थरा वनस्पत महा के साथ शुक्लत्व में समानता होने के कारण नक्षत्र अस्थिया है आकाश अर्थात आकाशस्थित मेघ क्योंकि अंतरिक्ष आकाश की उदर रूपता कही जा चुकी है मांस है क्योंकि जल रूप रुधिर बरसाने में उनकी मांस से समानता है अवजों के विलग बिलग होने में समानता होने के कारण बालु उध्य उदर स्थित अर्धजीर्ण अन्न है सिंधु अर्थात सिंधन बहने में समानता होने के कारण नदियां गुदा नाड़िया है क्योंकि यहाँ सिंधव और गुदा दोनों ही पद बहुवचनांत है कठिन और ऊंचे उठे हुए होने के कारण पर्वत यकृत और क्लोमा है यकृत और क्लोमा हृदय के अधोभाग में सीधे और बाय दो मांसखंड है क्लोमनाह एक करके ही अर्थ में नित्य बहुवचना होता है औषधि स्थावर और वनस्पति महान स्थावर ये यथा संभव लोम और केश हैं उद्यनु गवती सविता आमध्यानाद अश्व पूर्वाधो नाभे ऊर्धमितर्थ है निम्लोचनस्थ मध्यान्हनाथों पर पूर्वापरधम्याजिभते गात्री विनामयति विक्षिपति तद्विद्योतते विद्योतते विद्योतन मुखघन विदारण साम्याूनते गात्रि कंपयती तस्तयती गर्जन वागेव शब्द साम्याहती मूत्रम करोत्यस्वर्सति वर्षण तत्चन सामागे शब्द एवंयास्व वागि नात्र कल्पने सूर्य जो काल मध्यान्ह उदित होता ऊपर की ओर जाता है वह अश्व का पूर्वाध यानी नाभि से ऊपर का भाग है और निर्मलोचन अर्थात मध्यान्ह से अस्त की ओर जाता हुआ वह सूर्य नीचे का भाग है क्योंकि पूर्वत्व और अपरत्व में उन उदित और अस्त होते हुए सूर्य की समानता है तथा वह जो जम्वायु लेता अर्थात अंगों को फैलाता यानी उन्हें विशेष रूप से झाड़ता है वह बिजली का चमकना है क्योंकि विद्योतन और मुख एवं मेघ के गात्र विदारण में समानता है तथा वह जो हिलाता अर्थात शरीर को कंपित करता है वह मेघ का गर्जन है क्योंकि उन दोनों ही में गर्जन शब्द रहने में समानता है और वह अश्व जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा होना है क्योंकि भिगोने में इन दोनों की समानता है वाक अर्थात शब्द ही इस अश्व की वाणी है तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई कल्पना नहीं है अश्व में संबंधी महिमा संज्ञक ग्रहादि में अहरादि दृष्टि अहरवा ये सौवर्णराजतौ महिमाक्षौ ग्रह सत स्थाप्य तद दर्शनम् अहरवा इत्यादि अश्व के आगे और पीछे महिमा नाम से नाम के सोने और चांदी के दो ग्रह यज्ञ पात्र विशेष रखे जाते हैं उन्हीं से संबंध रखने वाली य दृष्टि है अहर्वा अश्व पुस्तायत तूर्व समुद्रे निरात्रीनम पश्चावतरे स्रे नित वास्व महिम संबंध भूवतु अयो भूतान वहधद्वाजी गंधर्वा नर्वासुरा सो मनुष्यां समुद्र एन अश्व के सामने महिमा रूप से दिन हुआ उसके पूर्व योनी है रात्रि इसके पीछे महिमा रूप से हुई उसकी अपर पश्चिम योनी है यही दोनों इस अवयव के आगे पीछे के महिमा संज्ञक ग्रह हुए इसने हय होकर देवताओं को वाजी होकर गंधर्वों को अरवा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है समुद्र ही इसका बंधु है और समुद्र ही स्थान है अह सौ ग्रहो दीप्ति सायी अहस्व उत्माजयतेति कथम अश्व प्रजापति प्रजाप्रतिशादिदि लक्षण लक्ष्यते अस्व लक्ष्यवाजात सौवर्णो महिमाग्रहो विद्युदिति पूर्वे समुद्रे समुद्रो भक्ति योनि योनिस्थान दीप्त में समानता होने के कारण दिन ही स्वर्ण में ग्रह है दिन ही इस अश्व के सामने महिमा रूप से प्रकट हुआ सो so, किस प्रकार क्योंकि यह अश्व प्रजापति रूप है आदित्यादि रूप प्रजापति के दिन से लक्षित होता है जिस प्रकार वृक्ष को लक्ष्य बनाकर विजय चमकती है उसी प्रकार इस अश्व को लक्षित कराकर दिन रूप स्वर्ण में महिमा संज्ञा ग्रह प्रकट हुआ है उस ग्रह का पूर्व समुद्र अर्थात पूर्व समुद्र योनि है योनि अर्थात प्राप्ति स्थान है जहां वैदिक प्रक्रिया के अनुसार प्रथमा विभक्ति का सप्तमी के रूप में प्रत्यय हुआ है अतः पूर्वे समुद्रे का पूर्व समुद्र अर्थ किया गया है तथा रात्रि राजतो वर्ण जगन्य त्व त्व वा एनम अश्वम पृष्ठ तो महिमान न्य जायत परे समुद्रे योनि महिमा महत्वादी विभूतिरेशर्ण राज ग्रहुभत स्थाप्ये ताभतौ वै महिम महिमख्यौ ग्रह सू तुतक्षण संभूतौ इत असास्वो इति पुनर्वचन स्तुत्यर्थम् इसी प्रकार वर्ण में और निकृष्टता में समानता होने के कारण रात्रि राजत चांदी का ग्रह है यह इस अश्व के पीछे की ओर यानी पृष्ठ भाग में महिमा रूप से प्रकट हुई उसका पश्चिम समुद्र उद्गम स्थान है महत्ता के कारण ये महिमा कहलाते हैं यह अश्व की विभूति ही है कि उसके आगे पीछे सुवर्ण और चांदी के ग्रह पात्र विशेष रखे जाते हैं वे ये महिमा अर्थात ऊपर बतलाए हुए लक्षणों वाले महिमा ग्रह ही अश्व के आगे पीछे प्रकट हुए हैं इस प्रकार यह अश्व महत्वयुक्त है यह पुनरुक्ति अश्व की स्तुति के लिए है तथा हयो भूत् स्तुत्य हयोहीनोतेर गर्मणो विशिष्ट गतिथ जातिविशेषो वेवानव देवत्व अगमत यदि गतिर कर्मक ही धातु का रूप है है अतः हय का अर्थ विशिष्ट गतिमान है अथवा हय अश्व की जाति विशेष है हय होकर उसने देवताओं को वहन किया अर्थात प्रजापति होने के कारण उन्हें देवत्व को प्राप्त कराया अथवा वह देवताओं का वाहन हुआ ननु शंका शुभ वाहन होना तो निंदा ही है के लिए कैसे कहा दोष वाहनत्व स्वाभाविक स्वाभाविका प्राप्ति देवादि संबंधो स्वेति स्तुति रेवैसा तथा ज्यादातिशेषा वाजी भूत गर्वान्नव निषंग भूवा सुरान अश्वो भूत मनुष्यान समुद्र एवेति परमात्मा समुद्रो एवती पर बंधुबंधन बध्यते समद्रो योनि कारणत्तिमसौ स्तुयते अबसु योनिर्वा अश्वः इति अश्वी प्रसिद्ध एव वा समुद्रो समाधान यह कोई दोष की बात नहीं है, अश्व का वाहन होना एवं तो स्वाभाविक, स्वाभाविक होने के कारण दिवादी से संबंध होना तो उच्च पद की प्राप्ति ही है अतः यह उसकी स्तुति ही है इसी प्रकार वाजी आदि भी जाति विशेष है अतः इसका संबंध इस प्रकार है वाजी होकर उसने गंधर्वों का वहन किया तथा अरवा होकर का का और अश्व होकर मनुष्यों वहन किया समुद्र अर्थात परमात्मा ही इसका बंध बांधो है है क्योंकि इसी में यह बांधा जाता है। तथा समुद्र ही जोनी यानी इसकी उत्पत्ति में कारण है इस प्रकार यह शुद्ध योनी और शुद्ध स्थिति वाला है ऐसा कहकर इसकी स्थिति की जाती है अथवा अश्व में जोनि वाला है इस श्रुति के अनुसार प्रसिद्ध समुद्र ही इसकी योनि है इति ये प्रथमाध्याये प्रथम प्रथमाश्वेध ब्राह्मण